ख्याल्लव नहा लुकाई करई दिखार करू का भाई अब कर रामन कहीं आबा संग नार बबू के बनाबा बहु विधि थल सी कहीं समझाबा न भय भेद दुखावावन सुन सुमु खुशयानी मंदोदरी आदि सबरानी लवयन करी करऊपन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा प्रण भरियो टापिबे तो सुमिर अवधपति परम शनि दस मुख ख्योत प्रकाशा नीत रघु विकासा मन समुका खल सुध नहीं रघु वीर पानी सठ सुने हर यानी मोरी अगम नीलज लाज नहीं तो आप सुन खद्यो चमा राम ही भानु समान से बचन सुन कार्य भुलायति खुशिया मानसी है हनुमान जी सीता सीताजी को ढूंढते हुए ऐसी अशोक बन में पहुँच गए और वहाँ उन्होंने सीता जी को अशोक के नीचे बैठे हुए देखा और देखकर कर के उनकी दिन दशा को देख करके बहुत और उसके बाद फिर वो वही छुपे गए अब आगे के बताते क्या क्या हनुमान जी ने तरफ महा लुकाई पेड़ों के पत्तों के बीच में वो सीता जी के सामने अभी जाते हैं देखते हैं पहले वहाँ के स्थिति का समझते है तब उनके पास जाए कि कहीं विचार करूँ का भाई और फिर वहाँ पे विचार करते है की मुझे क्या करना चाहिए कि मैंने सीता जी के सामने जाएं तो अभी जाए या न जाएं फिर जाएं, जाए तो किस प्रकार ऐसी सब विचार अपने बैठे हुए आगे का कार्यक्रम मनाते रहे विचार करते रहे <coughs> उसी समय कहते हैं है उसी समय जैसे तो वहाँ हनुमान जी थे छुटे हुए थे लेकिन रामा आया नहीं पहचान नहीं पाया की हनुमान जी आ लेकिन हनुमान जी वहाँ तो पत्तों में छुपे हुए देते है रावण आ रहा है आया आया और उसके साथ में और बहुत से संग नारी बहुत बनावा और साथ में उसके और भी बहुत सी स्त्रियाँ उनके साथ में राम को महा चार सीता जी के सामने पहुंचा कहते हैं बहुजी भी खल सीता समझावा और वो सीता जी को राम जो है सीता जी को समझाने लगा खल इत्यादि विशेषण दे करके ये सूचित करते रहते, रहते है की जिसे कथा चल रही है विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, तो कौन से पात्र ऐसे हैं जिनकी की करनी अशुभ है उनका हमें अनुकरण नहीं करना है और कौन से पात्र ऐसे है जिनका जिनके की कार्य जिनका की जीवन सही सज्जन है साधु है महान है उन आदरणीय हैं और उनका हमें उनके उनका रास्ता अपनाना चाहिए अपने मन में भाव लावे ये जैसे ये व्यक्ति महान है ऐसे ही गुण धर्म हमारे अंदर में चाहिए ऐसी इच्छा अपने माननी चाहिए और जो इस प्रकार के पात्र आते हैं खल उनको कहते हैं जैसे खल नायक कहते हैं अपने नाटकों में इसमें होता खल नायक होता है तो ब्राह्मण खल नायक करके समझे तो खल करते कहते है की बहुत विधि खल से कहीं समझावा मैं रावण दृष्ट रावण में समझावा तो उसको मैंने उसका नहीं करना वो त्याग है उसकी वृत्ति उस प्रकार के भाव उस प्रकार का जैसे उसका कार्य है वो त्याग नहीं होते हैं ऐसा नहीं तो की में रामण में लिखा है रामायण ने ऐसे किया है सूर्य रामन ने लिखा है रामायण ने लिखा हुआ है इसलिए मैं ऐसा ही करूँगा तो ये कुछ बात में मूर्खता की बात रामायण में तो सब तरह की बातें लिखी जाएंगी ये स्वपात्र उनकी भी असाध में उनके दोनों का पंडा दिखाया जाएगा और जो दुष्ट लोग हैं उनका स्वभाव ऐसा है जो के है, हैं, उनको ये दुर्गुण है और ये दुर्गुण होने के कारण ये त्याग है इसलिए पहले ही से जो कुछ रावण आज व्यवहार कर रहा है सीता के सामने वो हो खल नायक की तरह से, खल है ये इसलिए उसको कहते हैं की उसकी बात को अनुकरण न करे बहु फल सी कहीं समझा और वो को समझाता है रावण अनेक प्रकार से अनेक प्रकार समझाने के माने शाम दाम भय भेद दिखावा भय भेद चार नीतियाँ होती हैं जिनसे किसी को अपने बस में करने का प्रयास किया जाता है उसको भय दिखाया उसको या उसको कुछ उसको प्रलोभन दिया उसको इस प्रकार से कई तरह से उसको समझाते हैं शाम दाम भय भेद भेद जैसे भेद भी एक तरीका है भेद के मैने ये की अब जहाँ सीता जी को भगवान राम को भूल जाए और हमें चाहता है कि हम हमा हमा हमारे अनुकूल हो जाए तो अब ये भेद है उसको अब भेद भगवान राम की प्रबलता वर्णन करेगा वो बेकार बता देगा उनको क्या उनको जो उनकी पत्नी बनी पड़ती हो तो तुम क्या बंद में मारी पड़ते उस प्रकार से भेद की बात तो चारों प्रकार से उसने रावण ने सीता जी को समझाया कैसे समझाता है तो वर्णन भी कर देते है उसका विस्तार कैसे रामा कैसे भूलता है सीताजी के सामने तो कहे रावण सुन सुमुख सयानी आप देखो उनके कहते बहुत समझदार हो सयानी मन समझदार हो तुमसे बहुत सुंदर भी तुम हो सुमुखी सुंदर हो सयानी समझदार हो <coughs> ऐसा संबोधन करके उनसे कहता है तो सुनो क्या की मंदोदरी आदि सब रानी हमारी बोसी रानी है मंदोदरी रानी है तो क्या हुआ है? तो उसमें ये <coughs> सब अनुभव अनुचर्य करो पन मोरा इन सब ये सब इतनी भी हैं ये सब तुम्हारी सेविका हो जाएंगे अनुचरी के माने तुम्हारी सब सेवा करेंगे अब तुम महारानी हो जाओगे पट्ट हो जाओगी इस प्रकार से जो संतोष वो हो सीता जी को प्ररोन दिया उनको कहे की तबरी करो परम उड़ा एक बार विलोक ना केवल एक बार हमारी तरफ तुम देखो भरबासी अब देखने के पहले वर्णन कराए हनुमान जी ने क्या देखा सीता जी को की उनकी दृष्टि अपने पैरों की तरफ है वो रावण आ गए कोई भी आवे आंख उठाकर करके उसकी तरफ देखती है एक महावराज है इस प्रकार से आंख उठाकर के देखना मैंने किसी की तरफ ध्यान देना तो कहते हैं अरे उसने तो आँख उठा करके देखा सबने मैंने उपेक्षा करना इस प्रकार से है तो सीता जी ने आंख उठाकर के रावण की तरफ देखा भी है रावण तो राम कहता है इतना तिरस्कार मेरा अपने आप को समझता तीनों लोगों को मैं स्वामी हूँ और मेरा जी इतना तिरस्कार करेगी लेकिन वर्णन तुलसी राष्ट्रीय बड़े संतुलन के साथ में करते हैं संतुलन के साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो ये है ये कोई भगवान की भक्ति चाहे और शांति चाहे लेकिन भगवान को भुला करके चाहे कोई जिसके अपने जीवन में शांति भगवान को भुला करके कोई चाहे कुछ हृदय में भक्ति आ जाए तो ये तो सब बातें है ये तो कभी संभव है ही नहीं, नहीं।, नहीं। चाहता है कि मेरी ओर देखो मैंने अब भगवान के ला भूल और मेरी ओर देखो अरे कहा तो शांति भगवान को बुला करके तुम तो शांति नहीं संसार में सब लोग जो है वो शांति सब जगह खोजते हैं और सफलता भी समझते हैं कि बड़ी सफलता मिल गई और बड़े हमें लाभ प्राप्त हो गए संसार का बड़ा सुख हमें मिल गया सब इस प्रकार के सोचते रहते हैं लेकिन मैं उनको शांति है न विश्राम है छ्र के लिए उनको एक झूठा भूठा कोई एक इंद्रव्याल का जैसा सुख अभी प्रति जीवन में होता है तो उसी को समझते हैं कि बड़ा सफलता जीवन के ओ क्या कहना है कितना प्राप्त कर लिया है ऐसा अभिमान व्यक्ति को उसी का होता है सब झुल जाते हैं वास्तव में शांति और सुख तो परमात्मा में है परमात्मा अनुकूल हो परमात्मा की शांति प्राप्त हो परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो तो शांति आनंद है और वो स्थाई रहने वाला है और वो वास्तविक भी है उसी भाव को ध्यान में रख करके ये देखे रावण मोह रूप है सीता जी शांति या भक्त रूपा है अब उसको देखो कि मोह को कहा शांति मोह का अर्थ क्या हुआ विपरीत बुद्धि परमात्मा जो सत्यूप उसको तो भूल जाना संसार के विषय हो इंद्रीय सुख इत्या को सत्य समझना ये सब जो है विपरीत बुद्धि का नाम मोह है ये है रामा उसी का प्रतीक अन मोह अब तो किसी की विपरीत बुद्धि रामा जो विपरीत बुद्धि किसी की हो और वो चाहे कि हम शांति प्राप्त कर ले सुख प्राप्त कर ले तो नहीं सुख तो उसी को ध्यान में रख करके वर्णन गो जी करते हैं तो बहुत ही संभाल करके उसका सबका वर्णन करते है कहते तर्ण धरे वोट कहा अब सीता जी जो हैं बोलती हैं लेकिन अच्छा रावण की तब देखती नहीं और तरणधरी वोट की मैंने अब उनके पास पर्दे के लिए और कुछ नहीं थे किनक ही पर्दा कर लिया लेकिन पर्दे की आर ऐसी सीताजी बोलते चंद्री होते बने अवधपति पर सीताजी के और सीता जी तो भगवान राम का स्मरण करती रहती हैं अवधपति भगवान श्री राम जी का लंकापति रावण का नहीं अवधपति भगवान राम का स्मरण करती रहती हैं उन्ही कदम में विचार करते हुए ध्यान धरते हुए रावण ऐसी किस प्रकार ऐसी बोलती क्या उत्तर देती है कि सुन दसमुख खो प्रकाशा तेरे रावण संदेह दसमुख के तुम यह वो हो ख्योत प्रकाश खद्योत के माने है आकाश जोत में चमके आकाश में टिम टिम टिम टिम चमकता हुए जुगलू तो बस तुम तो ऐसे हो जो आकाश में जुगलू की तरह से चमकते हो बस जुगलू से ज्यादा तुम्हारा कोई तेज प्रकाश नहीं है। और तुम्हारे सामने भगवान राम कैसे है कबों की नलनी कलई विकासा तुम्हारे तुम्हारे के प्रकाश में कहीं ऐसा तो कि कमल खिल जाए अरे वो तो जब सूर्य होगा दिल निकलेगा तो सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं कोई जो है जुगनी के प्रकाश में कमल नहीं खिलते ये उदाहरण जो है ये है जितना सीता जी ने ऐसी बात कह दी कि रावण के हृदय में बाढ़ से मिला उठा क्योंकि ये विचार तुम्हारे इस प्रकार तुम समझती हो कहा रावण कहा तुम इस प्रकार की बातें उसको सामने ऐसे करती हो इतना अपमान ऐसी बात ये तो गाली हो गई रावण की रावण समझाई तुमझे गालियाँ दे रही है तो वो इस प्रकार कहते हैं सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कदों के नल नी करे विकासा असमन समुझ का जान की, की सीता जी कहती है असमन समुझ अपने मन में ऐसा तुम समझ करके रघुवीर बाण की क्या तुमको भगवान श्री राम जी के बाण की शुद्ध नहीं है तुम नहीं समझते भगवान के भगवान कितनी भगवान राम में कितनी शक्ति है और उनके बाण कितने अमोघ हैं और उनका क्या परिणाम होगा जब वो बाण चलेंगे तुम्हारे लगेंगे तुम्हारी क्या दशा होगी तुमको सवाल संवाद नहीं कर रहे हो ये। हल सुध नहीं रघुगी रण की सत सुने हरिने सु तो सत्रो हो, हो। अकेले पाकर के तुम मुझको ढालाए जबरदस्ती करके ले आये तुम यहाँ पर हर लाए हो तुम अधम निर्लज लाज नहीं तो ही तुम अधम हो निर्लज हो तुम्हें लज्जा नहीं बताओ क्या कहा जा सकता इस है इस प्रकार के रावण को सीता जी का दे दिया बताओ सीता जी एक स्त्री होकर के भी एक वृक्ष के नीचे अकेली वन बाध्यता में वहां बैठी हुई है लेकिन उनमें इतनी बोलने की शक्ति कहाँ से आई अब ये तुम तो विचार करें कि देखो तो शक्ति एक रावण इतना राजा और तीनों लोगों का राजा हो इतना शक्तिशाली हो और उसके सामने सीता जी जो है वो हो उठा लाने को तो सुबह रावण उठा ला कोई नहीं रामा से उठा लेकिन सीताजी कोई ऐसा नहीं कि सीता जी उसके अधीन हो जाए और उसको डर जाए उससे उसका कुछ नहीं रामोदय को आगे चल करके फिर क्या करता है आप सन खोतम रामु समान जब राम सुना के अरे हमको कुटी दिल समझ रहे हैं और भगवान राम को समझती हैं कि धान समान और भगवान राम सूर्य के समान है इनकी दृष्टि में कृष्णांतर इस प्रकार के रावण समझा रहा था ये कार्य हाँ वो एक जो है बनवासी लोग बन घूमते हुए करते हैं और तुम भी झोपड़ियोंपड़ियों में रहती हुई कष्ट करती हुई फल फल खाती हुई दंगे पैरों घूमती हुई वनों में और देखो कैसे हमारा राजभवन है और कैसे हम राजा है और कैसे तुमको यहाँ पर जो तीनों लोगो में कोई सुख इन जगह वो तुम्हें यहाँ प्राप्त हो सकता है सारे भौतिक सुखों का उसने जो है वो साथ दिखा दिया लेकिन अब जब सुनाथ देखो उनके सामने भगवान राम के सामने राम जुगमुग समान तो ये वैसे तो वर्णन करके जो है रावण सीता जी के संवाद इस प्रकार के जी बोल रही है रावण इस प्रकार से बोल रहा है लेकिन ऐसे ही अध्यात्म की दृष्टि में देखो कि ये केवल गाली गलव कथन मात्र नहीं इसके पीछे ये है की परमात्मा ये मार्सक स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा और काम वो कहां काम कहां क्रोध ये सब विकार सुन समय जो है जो लोगों को काम क्रोध आदि में आकर्षण दिखाई देता है वो सब की तरह रहे लोगों को क्रोध भी आता है और क्रोध आता है तो क्रोध भी बड़ा प्रिय लगता है कामना भी मन में उत्पन्न होती है तो बड़ी प्रिय लगती है माने सुखदायी जैसे लगती है बिक्री तो सब मूर्खता के लक्षण है घोर अज्ञान के कारण से व्यक्ति की ये दुसाह प्रकार से होती है इसी प्रकार से मोह है आसक्ति है जिनके सब दुख जलने वाले हैं विचार करो तो दुःख कहाँ है क्यों है तो दुख की खोज की गई तो वैसे तो कर्मानुसार व्यक्ति के अशुभ कर्म की ओर के परिणाम स्वरूप दुख होता है लेकिन व्यवहार में जब देखते हैं कि दुख क्यों हो रहा है तो दुख का कारण व्यवहार में आसक्ति है कारण व्यक्ति के मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और जहाँ आसक्ति होती वही दुख देता है। आसक्ति का सीधा संबंध दुख से है यदि आसक्त रहेगी तो दुख जरूर होगा आसक्ति के मान अटैचमेंट मेरापन मैं और मेरापन किसी भी वस्तु में होगा वस्तु में हो भवन में हो धन में हो पुत्र आदि में हो कलेक्ट्रादि में हो कभी किसी भी वस्तु में मेरापन होगा और उसमें आसक्ति होगी कि बना रहे छुटे नहीं बेड़ा है ऐसा करके भाव जो बना रहेगा इसको कहते हैं आसक्ति और ये आसक्ति रहेगी तो दुख जरूर देगी वो है तो रावण को तो दुख स्वरूप रावण और वो अपने आप को समझावे कि हमारे यहाँ बड़ा सुख है और इससे ज्यादा सुख दुनिया में कहीं कोई नहीं है तो कहते हैं और विपरीत बुद्धि होती है तो ऐसे लगता है जैसे जैसे है अपने आप को समझता है परणन करता है दुनिया में संसारी वृद्धियों को ऐसे लगता है अगर कोई व्यक्ति मोस हो गए अनासक्त हो जाए तो संसारी व्यक्ति उसकी निंदा कर दे, विपरीत बुद्धि के कारण अरे क्या साहब बेकार आदमी है न माया मोह। तो माया मायावो न होना आदमी को बेकार बना दे इनके आसो दृष्टियों में संसारी लोग है क्या न माया न हो अरे मायावो हो तो क्या बात देखो तो इस प्रकार के संसार की लीला तो है तो एक दृष्टि तो ये है की माया मोह तो बहुत अच्छा आदमी है दूसरी तरफ एक दृष्टि ये है कि माया मोह तो अच्छा मो वही दुख का कारण है माया मोह छूट जाए अंदर से अपने बैराग जा जाए अनाशक्ति आ जाए तब तो शांत विश्राम तो अब विचारहीनता की दशा में तो ऐसे ही लगता है की माया मोह बहुत अच्छी चीज है कामनाएं बहुत अच्छी चीज है क्रोधारी बहुत अच्छी चीज है ये सब अच्छी अच्छी बातें है लोग होना भी बहुत अच्छी बात है ये सब अच्छे ही सोचता है बिना विचारे करके लेकिन जब विचार करो तब ये पता लगे कि ये सबके शब्द सब है ये है क्या है ही ये नासमझी की बातें हैं अज्ञान की कारण ऐसी ऐसा है तो रामा जो है वो अपने आप को समझ कर कह कर सुना जितनी के समान और भगवान राम जो है वो हैं सूर्य के समान तो अपनी उसने निंदा अपनी सुनी और निर्लज्ञ जाकर उसने सुना की हमें निर्लज कह रही है चोर हमको बोल रहे हैं इस प्रकार से कह रहे हैं तो वो यहां अब उसे क्रोध आता है अब वो कहते हैं परोक वचन सुनी सीता सुनी उसने तो पारी असी उसने तलवार निकाली उसकी तलवार भी बड़ी प्रसिद्ध तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास उसने अपनी तलवार निकाली चंद्रहास तलवार भी विशेष प्रकार की बनावट उसकी थी <ketti> उस प्रकार चंद्रहास तलवार उसने निकाल ली और अब खुशियान तलवार निकाल के मने क्रोध करके सीताजी को अब डराने लगा जैसे ऊपर कहा था कि शाम दाम भय भेद दिखावा भय दिखाने लगा सीता जी को तलवार निकाल करके और खुशी आता हुआ अब खुशी आता मैंने जब किसी का कोई बस नहीं चलता है तब व्यक्ति खुशी आता है वो समझता था तो हमारी कहीं शक्ति है हमारे सामने सीता जी क्या है हम जैसे डराएंगे तो हमारे डर जायेंगे लेकिन नहीं डरती है तो वो आता है <क्षख> उसका चलाने नहीं बस नहीं चलता है तो उसके बाद सीता जी से क्या कहता हो किसी का कह मम कृपय अपमाना कटी हूँ तब से कठिन कृपाणा नी तो, तो शपद मान मम बी सुख होती नी रन हानि श्याम सरोजर प्रभु करिकंदर शो भुज कंठस घोरा सुन सतयस प्रवान पन मोरा चंद्रहास हर मम पितापम रघुपति गिरे अनल शीतलशितरधारा कह सीता हर मम दुखधारा सुनत वचन पुनिवार मैं कमया कई नीत सुझावा कह में निश्चरण बुलाई सी गई बहु विधि त्रास जाई मास दिवस महु कहा माना तो मैं मार मारविकारी कृपाना हवन गय दशक ना किसाखिन वृंद सास दिखावें धर्म रूप बहु मंद मंडश्री आद रामचंद्र के हनुमान के रावण कहता है की सीता कमाना सीता तुमने हम मेरा अपमान किया रावण कहता तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो तो क्रोध कर रहा न वो तो क्रोध ने कहता कि तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें गंड दूंगा क्या दंड ऐसी कठिन है तब सिर्फ मैं तुम्हारा सिर का कठिन कर पाना तुम्हें मालूम नहीं मेरी तलवार है कितनी जगह कठिन है माना जहाँ एक तलवार को मारे के कर तो वहाँ से जाएगा तुम्हारा माने ये भय दिखाने के लिए मार डालने का भय वो दिखाता है तलवार निकाल भी देता है निकाल के चम के वो दिखाता भी है सीताजी अब देखो तो और इससे ज्यादा भय की बात क्या अब सीता है उनके साथ आते हुए बैठी हुई है रावण है इतना शक्तिशाली है और तो लंका में सीता जी है अब रामो भाई लाया है वहाँ सीता जी को बचाने वाला कोई नहीं है लेकिन सीता जी उससे डर नहीं उसकी तलवार से भी नहीं डरती है और नी तो शपद मानो मम पानी और वो कहते नहीं तो अगर तुम चाहो की जीवित रहना चाहो तो हम जो कहते हैं उसके हमारी बात को तुम मान नहीं तो तुम्हारा सुमुख हो तो न तो जीवन हानि हमारी बात नहीं मानो तुम्हारी जीवन हानि होगी माने तुम्हारी मारी तुम्हारा सुल कर जाएगा तुम्हें मार डालेंगे <coughs> ऐसे करते हुए लेकिन सीताजी क्या कहते हैं की देखो तुम मारो तुमार डालो हम मरने से डरते नहीं मार ऐसे सीताजी कहते हैं कि श्याम सरोज दाम समर ये भगवान राम की बात है भगवान श्री राम जी श्याम स्वरूप भगवान श्री राम जी कमल सम के समान उनका स्वरूप दाम समर बिर जी के समान पटाशमान चमकदार ऐसे भगवान श्री राम जी वो हो श्याम वरण जो तो प्रभु भुज करी कर समर तो ऐसे प्रभु भुज कर भगवान श्री राम जी इस प्रकार के, के बुझाए हैं करी कर के समान है माने करी मे हाथी हाथी के सुन के समान उनकी परमल हो जाए हैं वो ऐसे हे दर तुम सुनो भगवान श्री राम जी बड़ी शक्तिशाली है सुंदर भी हैं ये सब इस प्रकार के भगवान श्री राम जी हैं उनकी तुम निंदा जब तुम करोगे तो तुम तो गाली खाओगे कहने का तात्पर्य की वो जो जिनके जो वास्तव में सुंदर है और शक्तिशाली है उनकी तुम निंदा करोगे तो फिर हम तुमको खद्दे उद के समान कहे और इस प्रकार से तुमको न कहे और क्या कहे तो? तो कहते है शो भोजे कंठ की तरह धारा कहते हैं कि देखो तो या तो वो भगवान श्री राम जी की सुविधाएं जो है वो हमारे गले में पड़ सकती हैं या तुम्हारी तलवार हमारे गले में पड़ सकती है गले में तो ये तुम्हारी तलवार निकालते हो मन हमारा गला काटते हो तो भले काट दो लेकिन और बात तुम्हारी हम मानने वाली है तुम कितना भी डराओ धमकाओ तुमसे डरने वाली नहीं सुन सद अस प्रमाण लग रहा तो बहते ये भी हमारी भी प्रतिज्ञा तुम सब देखो प्रतिज्ञा के तो सामने एक रावण की प्रतिज्ञा और एक सीता जी की प्रतिज्ञा रावण कहता देखो तो मेरी प्रतिज्ञा ये जिस जितनी रानिया तुम्हारा दसी बना दे एक बार विलोकम हो रहा उसके रावण का ये प्रण और सीता जी का ये प्रण कित भाई तुम तलवार मारो तो तलवार मार दो भगवान श्री राम जी का हाथ तुम बस तुम्हारे अधीन हमारे नहीं है बस हमारा भी प्रण है अब सीता जी उसके तलवार से कहते अगर वो अब सीधे चंद्रहास तलवार जो राम की है उसी से मानो सीता जी प्रार्थना की करने लगी कहते चंद्रहार्य हास हरुम परिताप हम जो हमारा परिताप है समझो जो मुझे दुख हो रहा है भगवान श्री राम जी के ग्रह के योग दुख में हम इस समय दुखी है तो उसको इस दुख को तुम हमारा हरण तब तलवार किसी दुख का कैसे हरण करे सिवा इसके उसके कहने के साथ तलवार तुमने निकाली तो ये तलवार हमारे गर्मी में लगे कल जाए तो छुट्टी होगा हमारा दुख दूर हो जाए रघुपति गिर अनतापम संजातम भगवान श्री राम जी की ग्रह जल रही है वो जो ताप जला दुख है उससे हमारा छुटकारा करो शीतल निश्चित बाहर से बर धारा कहते तुम्हारी ठंडी धार जैसे मन भगवान तो श्री राम जी के ग्रह तुम्हारे ज्वाला है और वो ज्वाला बुझे कैसे शीतल जल चाहिए शीतल जल, जल की धारा हो तो जैसे अग्नि बुझती है उस प्रकार से कहते हैं कि शीतल निश्चित बाहर से बड़ा धारा तुम्हारे जल धारा तुम्हारे जल हो शीतल जल की तरह से हमारे ताप को छुड़ा दे मैं तुम हमारे प्राण समाप्त करो गर्द काम हो जीवन समाप्त हो और हमारा ग्रह समताप समाप्त हो तो क्या सीता हरि मम दुख कु सीता जी कहती हैं हमारा भारी दुख जो है वो इस प्रकार से दूर हो जाएगा तुम्हारे चंद्रहास ये रावण से नहीं सही बोलते चंद्रहा ही से कहते हैं सामने दिखाई दे, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा भी नहीं दिखाई साधन की जिससे की हमारे शरीर समाप्त हो जाए हमारा जो है वो आत्महत्या करने मर जाए किसी प्रकार से तो वो भी रास्ता कहीं कोई नहीं दिखाता चंद्रहास भी सीता जी की प्रार्थना को नहीं सुनता तो कहते हैं सुने तो बच्चे ने कुमार धावा जब यही हो तो उसने राम में ये मान लिया कि तो सीता जी ने दो बातों में से एक निर्णय कर लिया है की मरने को तैयार है तो तलवार निकाली हुई तो तलवार खा करके जी के गले के ऊपर मारने के लिए तैयार भी हो गया जब तो मारने लगा तो मैं कन्या कहे नीचे बुझावा तो मैं कन्या के माने मंदोदरी मंदोदरी जो है थी इसके माने वो भी साथ में थी अंजना स्त्रिया भी थी मंदोदरी रावण को समझाया मंदोदरी रावण को समझाने का कर काम करती रहती है अभी यहाँ ऐसी देखो पहली बार समझाने का काम यहाँ शुरू होता की है <enforcement> तो यहाँ तो, तो उसने कुछ मंदोदरी की बात को सुन लिया मान लिया लेकिन आगे चल करके फिर देखते हैं मंदोदरी की बात को रावण मानता नहीं यहाँ मैं कन्या कहीं नीट बुझावा मैं मंदोदरी ने नीट की बात कही नीट की बात क्या है स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं चलाना चाहिए उसे मारना नहीं चाहिए इससे तुम्हारी निंदा होगी सब लोग में समझेंगे कि स्त्री के मार डाला पकड़ के लिए प्रकार के मार डाला इतना ही बहादुर तो जो लोग वीर बहादुर होते हैं, वो स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते उनको तो मारते नहीं तो ये ये बंधुदल ने समझाया उसको की तुम्हारा अपमान तुम्हारी इससे निंदा ही होगी तुम्हारा तुम्हारी बदरामी और फैलेगी तुम्हारी वीरता अभी तक जो दुनिया में है वो सब लोग देता तुम्हारी कोई नहीं मानेगा तुम्हारी निंदा करेंगे तो तो से सक्र निश्चर्य ने बुलाई अब रावण में कहा तो थी उनको बुला, कर, बुला करके राम ने उनके सीता जी के ऊपर लगा दिया और कहा की तुम सीता जी को समझाओ सीता जाय तो रामक वहाँ से लौट करके चल देता है और निशाचनियों से कह देता तुम जाओ सीता जी को डरवा संधाव और बार बार डराओ तो डरते डरते सीता जी को ऐसे करके अभी तो मान लो की जो सुने तो बोल गयी की हाँ तो कोई बात नहीं है लेकिन इनको डरवाते रहोगे तो बाद में बात, बात समझ ना जाएगी सीता को ऐसे करके राम जी दूसरा उपाय करने लगा तो भय दिखाने के लिए निशाचरियों को सीता जी के पास में छोड़ दिया और गया और बोल गया सीताजी के माँ से जब अहाना माना कहा देखो महीने भर के छूट अगर एक महीने में तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं आती है तो फिर तो मैं मारविकाल कर पाना तो अभी तो छोड़ दिया तुमको एक महीने के बाद तुमको फिर दोबारा तुम्हारे पास आयेंगे मात्र तरबार निकाल करके तुम्हारी काटे देंगे अब न समझना कि तुम्हें डरवाते रहो एक महीने